जस्वी देखो आशा संप्रदाय चार्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को कहा था अब उस ब्रह्म ज्ञान का फल कहा जाता है संप्रदाय विद आचार मतलब संप्रदाय परंपरा से जिनको सिद्धांत का ज्ञान है ये मतलब हुआ परंपरा से सिद्धांत का ज्ञान देना पड़ेगा क्या बात तो वही है अब जो भी संप्रदाय का मतलब क्या होता है की शिष्याचार संबंधा व छिन्न परम्परा शिष्य और आचार के संबंधों के न टूटने वाली परंपरा को क्या कहते हैं संप्रदाय तो है तो जो भी विद्वान होते हैं तो परंपरा के बिना ज्ञाना ही नहीं है तो वो तो परंपरा परम्परा तो यही मतलब है स्पष्ट गया फिर इतना ही मतलब कौन सा कैसा कैसा अरे बातें छोड़ो ये ये ये कुछ रखा तो तो नहीं की सब भ्रमित होने की बातें बातेंत पढ़ो अशब्दम स्पर्शम अरूप तथारित अनाथ महता परम ध्रुवम मृत्युमुखात मृत्युमुखाच्य अशब्द अस्पर्शम अप अव तथा अरस निव्यमगवे अनादनत महता परम ध्रुव वाक्य के के अंतिम में है उसको यत को पहले लेना लेनाशम अरूपम अन्व देखना तुम्हें तो शब्दार्थ ऐसे पर देख लो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यय तथा अरसम नित्यम अगंधवत नित्यं अगंधवत यनाद अनम महता पर ध्रुवम निचा मृत्युं मृत्यु मुखात प्रमुच थे संधि एक ही तथा है ना कोई संधि नहीं है लगाइए मिलेगा अब आरंभ में आइये यत नित्यं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत क्या अव्ययम अव्ययम को बीच में पकड़ो नीचे आइये अच्छा तथा प्रथम पंक्ति में है ना तथा पकड़ो फिर नीचे आना अनाद्यनतम तथा अनाद्यन महता परम ध्रुवम तम नीचा या मृत्यु मुखात प्रमुच थे नित्यम जो नित्य परमात्मा कैसा है ने, नित्य ये नित्यम जो है अशब्दम आदि के साथ संबंध है इनका कि जो सदा शब्द रहित है नित्यम का सदा है जो सदा शब्द रहित शब्द रहित स्पर्श रहित रूप रहित रस रहित गंध रहित है ध्यान देना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस संसार में किस में रहते हैं प्राकृत पदार्थों में किस में रहते हैं परमात्मा स्वरूप में अपराकृत रहते हैं तो अपराकृत परमात्मा स्वरूप में रहते हैं क्या ध्यान देना इस संसार में शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसमें होते हैं तो परमात्म स्वरूप में तो नहीं होंगे अब यदि कोई कहना चाहे चलो प्राकृत नहीं है अपराकृत शब्द आदि परमात्मा में हो तो अपराकृत शब्द आदि परमात्मा स्वरूप में होंगे क्या किसमें होंगे उनके श्री विग्रह श्री विग्रह अपराध स्पर्श रूप काश्रय का अपराकृत रूप अपराकृत रस अपराकृत गंध का आश्रय क्या बनेगा उनका श्री विग्रह स्वरूप तो नहीं बनेगा ऐसा समझना चलो की जो सदा शब्द रहित स्पर्श रहित रूप रहित रहित गंध रहित और अवेयम अव्यम का अर्थ है कि वो घटने से रहित मतलब अक्षय से रहित बे से रहित बे का घटना हाँ व्यय से रहित बे से रहित बेक अर्थ होता है अक्षय या घटना उसको उपलक्षण कर लो उपचय का उपचय अक्षय से रहित मतलब वृद्धि दोनों से रहित ऐसा कौन परमा स्वरूप तथा अनाद्यनंतम अनाद्यन अनादि का अर्थ आदि अंत से रहते परमात्मा परमा शुरू करना तो आदि है न ही है आदि और पहले महान शब्द से क्या कि, किसे कहा गया था प्रत्येक आत्मा को जीवात्मा को कहा गया था तो भी परम मतलब प्रत्येक आत्मा से पर पूर्व में जिसको मात्र से कहा था उसको यहाँ कहना है कि प्रत्येक आत्मा से पर ध्रुवम कर्थ कर। स्थिर ध्रुव कर्थ है स्थिरम प्रत्येगात्मा से पर स्थिर प्रत्येक आत्मा से पर जो स्थिर है ऐसा समझ लेना जो स्थिर है क्योंकि यह था ना पहले जो भी स्थिर है तम का है कि उस ब्रह्म का तम उस का अर्थ है उस ब्रह्म का निचाई साक्षात्कार करके उपासक मृत्यु मुखात पर मुचेते मृत्यु के मुख से छूट जाता है मतलब मुक्त हो जाता है मृत्यु के मुख से छूटने का क्या मतलब है मुक्त होना मुक्त नहीं हुए मृत्यु के मुख में पड़े हैं कभी भी वो चबा लेती है मुख में वस्तु पड़ी कभी मृत्यु आ जाती है लग जाएगा शब्दार्थ जो नित्य है शब्द रहित स्पर्श रहित जो सदा हमेशा शब्द रहित स्पर्श रहित धूप रहित गंध रहित तथा उपे अक्षे से रहित है तथा आदि से रहित और महाप्य पर जो धू महाप् पर ध्रू है तम यह है समझ लेना है तम उस परमात्मा उस तम का क्या अर्थ होगा उस परमात्मा का निचाई साक्षात्कार करके उस परमात्मा का साक्षात्कार करके या उस परमात्मा को दर्शन समाना का उपासना का विषय करके साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता है थोड़ा अब देखना तो ये गुण शब्दादी गुण किस में रहेंगे परमात्मा के रूप में रहेंगे विग्रह कैसे कैसे रहेंगे शब्दादी और अपराधित शब्दादी प्रकृति में शब्द तो प्रकृति में रहेंगे अब अपरा अपराकृत शब्दा जी किसमें रहेंगे पर परमात्मा में तो कुछ नहीं रहेगा ना अगले तो क्या अर्चा विग्रह जाता है है ना मतलब क्या है कि जब प्रतिष्ठा करते हैं भगवान का आवाहन करते हैं तो बैकुंठनाथ भगवान बैकुंठ से आकर के उस अर्चा मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं दिव्य दिव्य मंगल विग्रह वाले भगवान आकर के अर्चा इस इस विग्रह में हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि और अपराकित ऐसा समझोत प्रतिमा रखी है अपराकृत विग्रह वाले भगवान उसमें विराजमान तो हो तो जाएंगे चलिए सब जाता है, तो पूजा की भी बड़ी महिमा है ना किसी के माता पिता भूखे बैठे हो अब उनका नाम लेकर माला फिरता रहे तो खुशी होगी भूखे बैठे हो माँ बाप तो माला खुद जपते रहो मामा मामा बाप बाप नाम जपते रहो तो क्या होगा तो भगवान जहाँ प्रतिष्ठित है तो उनकी सेवा पूजा करना ये बड़ी साधना है।, तो है भगवान वो खाते भूखे रहे नहीं रहते तो खाते नहीं यही मतलब ना खाते है ना उसका भावना की मुखे तो भावना तो गीता में भगवान ने क्या क्या है गीता में क्या क्या है पत्रम पुष्पम फलम तोय योग में भक्तिया भक्तिया के हम असनामी असनामी अब रक्षण दातूक्ति अर्पित किए गए उसको मैं खाता हूँ भगवान ने स्वयं कहा कि मैं खाता हूँ भक्ति से दिया गया हो तो मैं खाता हूँ खाने के बाद तो भगवान ने खुद कही है नहीं खाते बात नहीं हाँ तो भक्ति से जो भी दिए तो खाएंगे भक्ति से उनको जो भी सामान एक गिलास जल खिला दो एक फल खिला दो तो वही भगवान से खा लेते हैं तो ये बहुत महत्व इसका सेवा पूजा भाव से की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होती है अगर देखो समय पर सब काम ये देखिए अगले पेज पर सुर्खी है छोबी मनोमया मनोमया प्राण शरीरों भारूपा सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंधा सर्वरसम अभ्यात् अवाक्यनादर परमात्मा को बताते मनोमया मनोमया करते मन से ग्राह कैसे मन से ग्राये? तो विशुद्ध मन से ग्राह मनोमया का क्या अर्थ है विशुद्ध मन से ग्राह प्राण शरीर यहाँ प्राण का अर्थ है कि जीवात्मा मतलब बौरी समासमान दिव्य मंगल विग्रह से युक्त प्रकाशमान दिव्य मंगल विग्रह से आकाश आत्मा आकाश का आत्मा आकाश या प्रसंगानुसार अव्या आकाश का वाचक है मतलब प्रधान का वाचक है प्रधान मतलब त्रिगुणात्मक प्रधान त्रिगुणात्मक प्रधान से आत्मा सर्वकर्मा सभी प्रकार के कर्मो को करने वाले मतलब सृष्टि आदि सर्व कर्म से क्या लेंगे सृष्टि स्थिति लय भक्त और क्या है भक्तों को मोक्ष प्रदान करना आदि विविध कार्य तो सृष्टि आदि सभी कर्मों को करने वाले सर्व काम हाँ सर्व कामा का सर्व कामा है ना अच्छा मतलब सभी अभीष्ट पदार्थों वाले सभी अभीष्ट है? काम <Kam443> करता करते पदार्थ सभी अविष्ट पदार्थ वाले भगवान के पास सभी उनके अविष्ट पदार्थ हैं सर्वगंधा कांध वाले सभी प्रकार की नहीं। नहीं। सभी प्रकार की दिव्य गंध वाले सभी प्रकार के दिव्य रसो वाले सर्वम इधम अभ्यता इदम सर्वम अभ्यता इदम सर्वम अभ्यास का अर्थ हो जाएगा इन सभी को स्वीकार करके इन सभी कल्याण गुणों को स्वीकार करने के कारण स्वीकार करने के हाँ इधम सर्वम अभ्यास तो इन सभी गुणों को स्वीकार करने के कारण सभी को स्वीकार कर लेंगे तो क्या कैसे हो जाएंगे वो अवाप्त काम हम सभी कल्याण कारक गुणों को स्वीकार करके अवाप्त काम होने से अनादर अवाकी अनादर तो अनादरा कर निरपेक्ष होकर अनादरा का अर्थ है और अवाकी करते अर्थ है भाव से स्थित है इधम सर्वम अभ्यास इन सभी पदार्थों को स्वीकार करने के कारण या इन सभी पदार्थों को स्वीकार करने के कारण अनादरा का है निर्पेक्ष होकर शांत भाव से स्थित है परमात्मा।, तो परमात्मा के श्री विग्रह का प्रतिपादन है उसमें अपराधिक रूप रस और गंध विद्यमान है ऐसा यह छांदोर की कहती है परमात्मा स्वरूप में तो रूप आदि नहीं होंगे विग्रह में अवदिव्य हो जाएंगे विग्रह के द्वारा परमात्मा को के कहे कहे जा सकते हैं ये अपराधिक स्वरूप आदि देखो आगे अव्यय कर्थ है व्यय रहित है ना बेकार होता खर्चा घटना कि व्यय से रहित बेकार है अपचय या ह्रास व्यय शब्द वृद्धि का भी उपलक्षण है वृद्धि का क्या अर्थ है उपचय अच्छा तो बेकार उपचय अपचय से रहित हो जाएगा मतलब ह्रास और वृद्धि से रहित परमाप्त स्वरूप ऐसा है सदा एक रूप रहने वाला है एक रूप रहने वाला है उपचय अपचय से रहित है और अनाद्यंत क्या हुआ उत्पत्ति विनाश से रही थे पहले पूर्वम आत्मनी महात्मी अच्छे था आया था ना कि बुद्धि को कहा स्थित करें महान आत्मा में इस प्रकार महान शब्द से कौन सी आत्मा कही जीव आत्मा तो महात्म स्त्रुति में भी महा से क्या लेंगे जीव आत्मा लेंगे तो परमात्मा जीव आत्मा से श्रेष्ठ और ध्रुव है ध्रुवकर्थ स्थिर देख लेना आगे ध्रुवकर्थ स्थिरता वाला कैसी स्वरूपता और गुणता स्थिरता वाला परमात्म स्वरूप स्वरूपता स्थिर है और गुणता स्थिर है ध्यान देना जीव और परमात्मा दोनों ही स्वरूपता स्थिर हैं किंतु जो जीव बद, जीवात्मा बृद्धावस्था में जब रहता है तो ज्ञान गुण का तो कर्म रूप उपाधि के कारण संकोच विकास होता है ना इसलिए बृद्धावस्था में गुणता स्थिर नहीं है ना और परमात्मा गुणता स्थिर भी हमेशा है उसका उपासना दर्शन समानाकार उपासना करके मृत्यु के मुख से छूट जाता है मृत्यु के मुख से छूटने का मतलब है मृत्यु के समान भयंकर कर्म रूप अविज्ञा से छूट जाता है ऐसा अर्थ है रंग अशब्दमस्पर्शमूम तथारित्यमगवच्च यनादन तम महता परम ध्रुव नीचा तम मृत्यु मुखा प्रमुख्यस्पर्श अव्यय तथा अरसम निगंधवत अना महता परम ध्रुव निचा तृत्यु मुखात प्रमुच्य लगाइए यदम अस्पर्शम अम्म अरसम अगंधवत यद नित्यम ये थे ना पहले यद नित्यम अशब्दम अस्पर्शम अम्म अरसम अगंधवत तथा तथा में तो चा अच्छा। तो को कर लेना अच्छा है तथा तथ क्या करेंगे अनाद नम ध्रुवम तम निचा मृत्यु मुखात प्रमुच के जो परमात्म स्वरूप शब्द से रहित है स्पर्श से रहित है रूप से रहित है रस से रहित है जो परमा स्वरूप निश्चम करते सदा जो परमा स्वरूप हमेशा तब से रहित रहित रूप से रहित रस से रहित और से रहित तथा मतलब पर रहित तथा अनाद्यम आद्यंत से रहित है महाता परम की महान जीव मतलब जीवात्मा से पर ध्रुवम करते स्थिर तम निशाए जीवात्मा से पर स्थिर उस परमात्मा को दर्शन समानाकार उपासना का विषय करके उस परमात्मा को दर्शन का, का विषय करके साधक ज्ञानी मृत्यु मुखात्र मृत्यु के समान भयंकर संसार से छूट जाता है में देखना उपसंग्रति इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं अब शब्द अशब्दम रूपम रूप अव्यम तथा रसम नित्यम अगंधव अत्र नित्यम इत यहाँ पर नित्यम इस शब्द का अश्दम इत्यादि में प्रत्येक के साथ संबंध होता है अशब्दम यहाँ पर प्रत्येक के साथ होता है। रही, से रही, से रही, ऐसा असब्दत्वादिवसात असबदत्वाद... असबदत्वादी, असबदत्वादी के कारण ही मतलब शब्द रहित रस रही तत्व तो गंध रही तत्वादी के कारण ही शब्द से रहित रस से रहित गंध आदि से रहित होने के कारण ही काल के समान अव्यय है काल के समान अवय अर्थ क्या किया है अवयो अक्षय शून्यम अवयो की क्षीणता से रहित अवयों की क्षीणता से हाँ क्यों अवयव जिसमें होगा वो अवयों की क्षीणता से युक्त होगा जिसमें अवयव भी नहीं है वो क्या होगा अवयों की क्षणता से हाँ ऐसा किया है तो तत्विंग में तो उसको उपलक्षण मान करके अब अर्थ क्या था क्षीणता वृद्धि का भी मान करके कर दिया क्षीणता और वृद्धि से रहित यहाँगी अवयो की क्षीणता से रहित अवयों की क्षणता से सुन ऐहसा अनाद अन महता परम ध्रुवम महत इस मृत्यु के द्वारा आत्मनिमा महातनीय छेद इस पूर्व मंत्र में निर्दिष्ट जीवात्मा का ग्रहण होता है महात से किसका ग्रहण होगा जीवात्मा का जीवात्मा से पर ध्रुवम का स्थिर स्थिर कौन है परमात्मा स्थिर का दोनों प्रकार की लेना क्या स्वरूपता हो पूर्णता निचाई अर्थ है दृष्टवा दृष्टवा है दर्शन समाना उपासना से विशेष करके उस परमात्मा को दर्शन समाना उपासना से विशेष करके यानी मृत्यु के मुख से छूट जाता है मृत्यु मुखात अर्थ है संसार से की भयंकर संसार से छूट जाता है भीषण मतलब क्या होता तो है भयंकर संसार इसी भयंकर है देखा होगा आपने ये करण है ना कांटा वो का समझे ना जिसके कांटे का फल नहीं है नहीं। उसके अंदर कितना सुंदर रहता है ना पत्थर जैसा हम सोचे वही होगा लुढ़क रहा है अरे जिसको बोते ना बाढ़ हाँ। तो आप केला में लगाते हो उसको और लगा दो अंदर सब तो उसका बीज नहीं पत्थर जैसा होता है हम सोचे खैर वो होगा काफी दूर नुढ़कते चल रहा है मेरी नजर पर अगर ये पत्थर चल और फिर जब ढाल शुरू हुआ तो ढाल में और चलने लगा तो फिर हमने उसको उठा लिया नहीं। नहीं। तो नहीं उठा क्या है तो पक्का पता इसमें थे थे थे इसमें। नहीं इसमें सिक्किम बाबा रहते थे इसको भी थे बड़ा उनका इसमें था वो बराबर हमने दिखाया तो वहाँ नेपाली आये हुए थे तो गले में उनके सोना था तो रगड़ करके हमें तो पता नहीं था क्या चीज है हमको खनगर भी होगा ऐसा समझा तो तो तो से कैसे हैं? हैं हैं। का पीला कलर मतलब तो बोलते सारे तो होते अरे दूसरा वो लगा बोलते है घीसे पत्थर पे तो दूसरा पत्थर ये तो काली कलर पत्थर पे लगेगी तो वही तो, वो तो बताया की कसोई तो तालीग्राम है तो हमारी तो पूजा वोजा तो हम करना चाहते नहीं हम आपको भी बात बताते हैं पूजा पूजा करना नहीं चाहते थे बड़ी खटपट दिखाई देती हूँ उस समय तो दिलीप को ले दिया दिलीप में ने करीबी की होगी दस बारह साल और फिर किसी प्रकार वो आगे सेवा कराने की इच्छा थी आगे तो फिर नहीं, नहीं रहे हम हटाने की भी दो तीन बार कोशिश की हटे नहीं वो हटाने की कोशिश उनको की फिर बाद में जो और आए उनको भी हटाने की कोशिश की फिर वो नहीं क्योंकि बनी रही है नहीं रहना चाहे स्वामी नारायण संप्रदाय में शालिग्राम नहीं रखते थे और वहाँ एक कोई देश पत्रिका संभाषण साधना मुक्त है इसे छठ करके उनको देखते थे ताकते थे वो चाहेंगे तो नहीं तो महाराज जी के पास तो सभी धर्म के लोग मिलने आते थे ईसा भी, भी उन्हें मिले हैं ये सब महापुरुष किसके पास मिलते उनके तो हजार से ज्यादा राम मंत्र के सिद्ध आयोजा में ऐसा कुछ मुसलमान अलौकिक मुसलमान जानने की बात आ रहे हो क्या हाँ ये सब अभी वशिष्ठ वगैरह सब सिद्ध पूरी अच्छा तो के के के लोग देखना प्रथम प्रथम है ना के सुनने और सुनाने का फल कहा जाता है नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्वा श्रुवा चा मेधावी ब्रह्म लोके महीचिकेतमे चिकेत उपाख्यान एह नाचिकेत उपाख्यान मृत् प्रोक्त सनातन उक्त च मेधावी ब्रह्मलोके लोके मृत प्रोक्त नाचिकेत सनातन उपाख्या मृत् प्रोक्त नाचिकेत श्रुत्वा च उक्त मेधावी ब्रह्मलोके लोक हो जाएगा मृत्यु प्रोक्तम नाचिकेतम सनातन सनातनम उपाख्यानम श्रोता चाउक् मेधावी ब्रह्म लोके मही मृत्यु प्रोक्तम कर मृत्यु देवता के द्वारा प्रोक्त मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया और नाचिकेतम कर्थ है की नचकेता के द्वारा प्राप्त किया गया है मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया और प्राप्त किसने किया तो मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया और नाचकेता को प्राप्त क्या प्राप्त है उपाख्यानम उपाख्यानम विशेषण सनातनम की सनातन उपाख्यान सनातन कथानक सनातन करते नित्य सनातन का क्या अर्थ है नित्य कथानक नित्य कथानक इम के द्वारा कहा गया और नचकेता के द्वारा प्राप्त नित्य कथानक को ब्रह्म से सुनकर ब्रह्म वेताओं से और और जिज्ञासुओं में कहकर और मुखुओं में थ है कि ब्रह्मवेताओं से सुनकर है मुमुक्षुओं को कहकर मेधावी का अर्थ है कि यह बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजित होता है कहा पूजित होता है के द्वारा कहा गया तथा नचकेता के द्वारा सुना गया नित्य कथानक को ब्रह्मवेताओं से सुनकर और मुमुक्षुओं को सुनाकर उपत्वाकर्थ सुनाकर मेधावी सत्यलोक में पूजित होता है यहाँ ध्यान देना सनातन अर्थ व्याख्या में सनातन अर्थ है कि सदा भुआ रहने वाला नित्य नित्य अब उसे हैं और के अंतर्गत आई तो तो वो भी नित्य तो तो को, को जिज्ञासुओं को सुनाएगा तो वो सतलोक में पूजित होता है ध्यान देंगे कि श्रवण के बाद में जो मनन जिज्ञासन करेगा वो तो मुक्त हो जाएगा अपराध की धाम चलेगा चला जाएगा और जो मनन निर्यासन नहीं करेगा केवल श्रद्धा से श्रवण करेगा तो सुनने का ही फल है कि सत्यलोक में जाकर वो सम्मानित होगा हाँ तो श्रद्धा तो हाँ, तो उसके प्रति श्रद्धा भी चाहिए श्रद्धा भी किस पदार्थ की वस्तु में है तो वो अंताकरण बताता है यदि इसमें श्रद्धा है तब तो सत्य लोग पहुँच गए चलिए खुद खुद मन है सत्यलोक में पूजित होता है कैसे नहीं ये सुनने और सुनाने का फल है इसका और ्रव्येत ब्रह्म संसदी प्रयता श्राद्ध काले तद अन्यदेख न इद पर गुह्यं श्राव्येत ब्रह्म संसति प्रयता श्राद्ध काले तत्न्ताय तद कल्पते कलपते प्रेतः परम गुहम इदम ब्रह्म संसदी व श्राद्ध काले श्रावेत यह प्रयट परम गुह्यम इदम ब्रह्म संसदी व श्राद्ध काले श्रावेत तद आनंदय कल्पते ऊपर सुनने और सुनाने का फल कहा गया ना एक बार सुनने का फल और सुनाने का फल श्रद्धा से तो जिज्ञ किसको सुनाये मुख सुमुख है ना ब्रह्मवेताओं से सुनने सुनने सुनाने का फल कहा गया बहुत फल है और आगे है और बता रहे हैं हाँ यह प्रयता प्रयता कर्थ शुद्ध होकर प्रयता का क्या है शुद्ध होकर ध्यान देना पवित्र होकर के मन की पवित्रता ही मुख्य पवित्रता है ध्यान रखना है ना यह प्रयता है जो पवित्र होकर परमंगु यम करते अत्यंत गोपनीय इदम करत इस नाच के तो पाख्यान को जो प्रथम अध्याय है ना ये इस नाच के तो उपाख्यान को ब्रह्म संस्ति ब्राह्मणों की सभा में वह काले अथवा श्राद्ध काल में ब्राह्मणों के भोजन करते समय ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करते समय सुनाएगा भोजन करते समय सुनाएगा तो क्या होगा तथ है कि वो सुनाना मतलब ब्राह्मणों की सभा में सुनाना या तो श्राद्ध काल में भोजन के लिए बैठे हुए लोगों को सुनाना आनंद कल्पते कि अनंत फल देने में समर्थ होता है हाँ अनंत फल देने में समर्थ होता है हाँ ये दो बार कथन किया है अध्याय की समाप्ति को सूचित करने के लिए यहाँ पर देखिए आगे आ जाइए तो ध्यान देना जो पवित्र होकर अत्यंत गोपनीय नाचिए तो आख्यान को ब्राह्मणों की सभा में क्या मतलब समझ लेना या की सभा में है ना नहीं सुनना ही नहीं जाएगा ही है तो। नहीं। से सुनना चाहे तो भी चलेगा उतना मुमुक्षु ना होने पर भी श्रद्धा से सुनना चाहे चलेगा ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध के समय भोजन के लिए बैठे हुए विपुरों के समक्ष शब्दता अथवा अर्थता सुनायेगा चाहे तू पाठ कर दो अथवा उसका अर्थ समझा दो शब्दता सुनाएगा तो वो क्या होगा ब्राह्मण सभा और श्राध कर्म अनंत फल देने में समर्थ होता है मतलब तो क्या होगा कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अनंत फल के साधन मोक्ष में प्रवृत्ति तो हो जाएगी तब ना वो जरूरी दे तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद ऐसी तो हाँ तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अनंत फल के साधन मोक्ष में प्रवृत्ति अनंत फल के साधन क्या है आपका मोक्ष में अनंत अच्छा मोक्ष में प्रवृत्ति होती है और श्राद्ध कर्म से क्या होती है फिसरों को खूब तृप्ति हो जाएगी श्राद्ध तो तृप्ति के लिए किया जाता है ना तो अनंत तृप्ति हो जाती है यही है अन्य सुनाने तो से नहीं था खाया नहीं था तो मुस्लिम रखी देवी तो तो की मुस्लिम तो, तो, तो काफी पुरानी हाँ। वो तो धर्म कुछ भी वो जो लोकल होता है ना वो तो दर्शन करने बाद में नहीं वो तो नहीं या वो पता नहीं हुआ। तो बता रहे थे गए तो जाना है चलेंगे तो, चले तो दरवाजे तो में क्यों दर्शन करना है महाराज महाराज के भी छूट जाएंगे नहीं चोटा नहीं होंगे बोले कि ये तो आप आप लोग हैं और सुबह खेलते हैं जितने बताया और सब तुम्हारे तुम्हारे मन में है सब बता दिया बताया लोग बता रहे थे आज चल से हो गया मित्र के बता रहे थे मुसलमान लोग हैं बड़े बड़े चले इतने चारे चारे तो, बड़ी तो वो तो उस स्थिति पहुंच जाते हैं उनको धर्म ऐसी कोई मतलब नहीं है वो तो सलीफ ऐसी समाधि दर्शन कर लेंगे मत्था टेकएंगे जाकर उनके लिए सब ये है जो श्रद्धा जहाँ है ना अब मक्का में हज करने जाते हैं कितने पवित्र भाव से जाते हैं कितने भगवान तो कुछ ही नहीं उनसे भी भगवान तो सबसे तो तो किसी समुदाय की जो देश की ऊर्जा की पढ़नी में बदल नहीं देता है सब जगह श्री राम चा मेधावी ब्रह्म लोके महीय या इदम पर गुह्यं हम ब्रह्म संसदी वा तरा प्रहता श्राद काले तदान तद अनंत नाचिकेत मृत प्रोक नाचिकेत सनातनमुपाख्या मृत्यु प्रोक्त नाचिकेतम सनातन उपाख्यानम चाउ उ मेधावी ब्रह्म लोके मही मृत्यु प्रयुक्तम मृत्यु देवता के द्वारा कहा गया तथा नचकेता के द्वारा सुना गया इस सनातन उपाख्यान को ब्रह्मवेताओं से सुनकर अच्छा और चा और जिज्ञासुओं के समक्ष कहकर मेधावी व्यक्ति ब्रह्मलोक में भित होता है यह इदम परमंगुह या प्रयता परमु इदम ब्रह्म संसदी व श्राद्ध कालेवेत्याय कल्पते तत कल्पते इति यह जो पवित्र होकर जो पवित्र हो के परम अत्यंत गोपनीय इदम इस नाच्य तो उपाख्यान को, को ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाएगा तो तद का अर्थ है कि वह कौन ब्राह्मणों की सभा और वो श्राद्ध अनंत आय कल्पते अनंत फल देने में समर्थ होता है अनंत फल देने में समर्थ होता है तो उनके आशीर्वाद से ब्राह्मणों के बहुत अनंत फल हो जाएगा लगाइए उपसंग प्रकरण का उपसंगार करते हैं नाचिकेतन करते हैं नचकेत प्राप्त नचकेता के द्वारा प्राप्त को कहते हैं नाचिकेतम मृत्यु प्रोक्तम करते हैं मृत्यु प्रोक्तम है ना तो जब वेद को अपूर्व से मानेंगे तो मृत्यु देवता उसके रचयिता हो गई इस उपाख्यान के कि प्रवक्ता मात्र हुए प्रवक्ता हो गए है ना जैसे आप बोल देना अभी भी स्पोकमैन इंग्लिश में सब देना वो जैसे कोई सरकारी प्रवक्ता ने बताया नहीं। बस तो वो रटा रटा या बोलेगा आगे पीछे कुछ नहीं और जो पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो इनसे पत्रकार प्रश्न करेंगे दे उत्तर देंगे सब करेंगे सरकारी प्रवक्ता बस उतना ही महा महिम राष्ट्रपति के अनुसार बस बोलेगा कोई प्रश्न उत्तर नहीं उतना ही वो करता है सरकारी प्रवक्ता अभी भी वही बोलता है अब यहाँ देखेंगे हाँ तो बताते हैं यो भगवान के विधान के प्रयोग प्रवक्ता है नहीं नहीं पार्टी को बता रहे ना नहीं मतलब यह है कि उन्होंने नया कुछ बनाया नहीं है कहने नहीं नहीं आगे बनाया नहीं है पहले कैसे ऐसा था तो वो चल रहा है ऐसा समझना उसी को तो मतलब ये हाँ ये नशेता वो कह रहे हैं की मृत्यु देवता का यहाँ प्रवक्तृत्व है ना स्वतंत्र वक्तृत्व उनका स्वतंत्र वक्तृत्व स्वतंत्र वक्तृत्व होंगे तो वाक्य को आगे पीछे करेंगे या बनाकर कुछ बोलेंगे तो वही तो, ही तो नहीं, नहीं। मतलब यहाँ पर ये यह देखिए जैसे की एक ही बात को चार लोगों को कहा जाए आप अपने अपने शब्दों व्यक्त करो तो क्रम में अंतर आ जाएगा ना तो इस क्रम परिवर्तन करने में स्वतंत्रता तो हो गई ना और जो प्रवक्ता है स्वतंत्र वक्ता नहीं वो क्रम ही नहीं बदल सकता है तो यही समझना क्रम भी नहीं, नहीं है। है। हाँ ऐसा जो कहते हैं चलिए अब ध्यान देना की मृत्यु का प्रवक्तृत्व यह स्वतंत्र वक्तृत्व नहीं है यह है कि वो पहले से ऐसा ही है अतः सनातनम सनातनम का अर्थ है नित्यम अपौ से होने के कारण नित्य है नित्य कैसे प्रवाह रूप से नित्य है देखो वेद शब्द नित्य मानते हैं तो मीमांसक सब भी शब्द को नित्य मानते हैं वे कहते हैं शब्द का नाश नहीं होता है और यहाँ वेदांत सिद्धांत में माना जाता है कि शब्द प्रवाह रूप से नित्य है मतलब शब्दों का प्रवाह चलता है सुरुपता शब्द नित्य नहीं है ऐसा कहते हैं में प्रलय पर्यत शब्दों में हाँ नित्य है उनके यहाँ वो शब्द कहते हैं बनाई रहता है वो अभिव्यक्ति होती है उसकी उत्पत्ति नहीं होती यहाँ तो बोलते हैं प्रवाह होगा तो शब्दों में थोड़ा उच्चारण में तो वही में नहीं वही उसी क्रम से शब्द तो है नहीं नहीं जैसे देखना इस कल्प में भगवान उच्चारण करते हैं वैसे अगले कल्प में भगवान उच्चारण करते हैं फिर उच्चारण करते हैं तो प्रवास सकते हैं है। तो काम कौन से करते हुए काम करना है चलो आप संभाल लो ड्यूटी उनको सिर्फ ये देखिए न प्रवाह रूप से नित्य हैं सुरूपता नित्य नहीं है बल्कि कैसे प्रवाह रूप से बीज और अंकुर में कौन फैलेगा है तो क्या कहेंगे कि इनका प्रवाह अनादि है प्रभाव रूप से अनादिंग होने से प्रभाव रूप से नित्य है उक्वाचा मेधावी ब्रह्म लोके में ही इसको कहकर सुनकर ब्रह्म से सुनकर और को सुनाकर मेधावी ब्रह्म में पूजित होता है पूजित होता है अब देखना यह इधम परम ब्रह्म संसदी किया है ब्राह्मण ब्राह्मणों की सभा में, में और करते ब्राह्मणों के समाज में और श्राद्ध काल में बैठे हुए लोगों को भोजन करते समय सुनाता है तो वो ब्राह्मण सभा और श्राद्ध अनंत फल देने में समर्थ होता है मतलब श्राद्ध के समय पिछड़ों को बहुत तृप्ति हो जाती है इसे कठोर सुनाना चाहिए श्राद्ध के समय है ना सुनाना चाहिए और कोई भी अच्छे जी जिज्ञासु मुफ्त हुआ है तो पाठ सुना देना चाहिए पाठ सुना देना चाहिए हाँ हाँ हाँ तो वहाँ गीता तो कम से कम सुनना चाहिए ये ये मंत्र नहीं पूरा प्रथम नहीं है नाचकेत कथा यात्र निरूपणार्थ नाचकेत कथा का यहाँ होने से अयम अध्याय ऐसी नचकेत कथा का प्रथम अध्याय में रूपण होने से प्रथम अध्याय उपाख्यान अध्याय मृत्यु प्रोक्तम मृत्यु के द्वारा कहा गया मतलब मृत्यु प्रोक्त अग्नि आदि विषय कम मृत्यु के द्वारा कहा गया अग्नि आदि विषय उपाख्यान पहले अग्नि देवता का वर्णन आया था, बाद में आत्मा परमात्मा को भी बताया तो अग्नि आदि देवता विषय अग्नि देवता विषय आत्मा विषयक परमात्मा विषयक अब कहते क्योंकि नचकेता की कथा मृत्यु के द्वारा नहीं कही गई है है ना नचकेता की कहानी तो मृत्यु ने नहीं कही मतलब ये तो तो जगह तो, तो, तो ये तो नहीं कही है नहीं। तो बस उसको उस उसको छोड़ करके राघु राम उसको पकड़ते मृत्यु के द्वारा नचकेता को उपदेश नचकेता को विषय का उपदेश करके अस्म संवाद ये हमारा संवाद अभी क्या है हमारे में समझ में नहीं आ रहा है आयम, हाँ। आया तो हमारा ये हमारा ये अनादि संवाद भी। भी। ऐसा सम ऐसा समझा कर बताया ऐसा समझा कर बताया। हमारा ये संवाद जो चल रहा है ये पहले से वेदों में है ऐसा समझाया ये दूसरा पक्ष नहीं था <laughs> दोस्तों छोड़ कर दे रहे हैं चलो जो आप पूछ रहे हैं इसको अब इस पर थोड़ा कर दूं हां बताओ मैं कर कर कर कर हां ये पूर्णना पूर्ण नंबर 9 नंबर 10 पूर्ण शबनाया ये उधर वो आज